गणनाथ पराक्रम वर्णन इसके अनंतर अपने समस्त पुत्रों के विनष्ट हो जाने पर महान शोक से परिप्लुत होकर भंडासुर विलाप करने लगा था और उसने यह मान लिया था कि अब मेरे कुल का नाश हो गया है वह इस रीति से क्रंदन करने लगा था हाँ मेरे पुत्रों तुम सब तो बहुत ही उदार गुणों वाले थे तुम सब मेरी आज्ञा में तत्पर रहे थे आप तो मेरे नेत्रों की सुधा के सुर के ही समान थे और मेरे कुल को बढ़ाने वाले थे आप लोग तो सभी देवों के मत का भंजन करने वाले थे आप लोग देवांगनाओं के हृदय को मोहित करने में कामदेव के ही तुल्य थे मुझे अपनी प्रीति युक्त वाणी सुनाओ अब मेरी गोद में आकर बैठो इस समय यह घटना हो गई है कि आप लोग अपने पिता का त्याग करके सुखी हो गए हो है पुत्रो आप सबके बिना यह मेरे राज्य शोभित नहीं हो रहे हैं मेरे घर सब अब सुने और मेरी राज्यसभा भी सुनी हो गई है यह क्या हुआ और आप सभी कैसे दुराशियों वाले एक ही साथ निहत हो गए हैं, जिनकी भुजाओं का बल कोई भी दबा नहीं सकता था ऐसे जो मेरे कुल के अंकुर आप सब थे उन सबको एक ही बार में उस दुष्टा नारी ने युद्ध में कैसे मार डाला था मेरी सब सेनाएं नष्ट हो गयी और मेरी कुल स्त्रियाँ भी विनष्ट हो गई हैं। इससे आगे कुल के क्षीण हो जाने पर सब साहस और सुख भी विनष्ट हो गए हैं। आप लोगों के जन्म मैंने पूर्व पुण्यों के द्वारा ही प्राप्त किए थे आज आप सबका विनाश हो गया है अब तो मैं भी विनष्ट हो गया हूँ हे पुत्रो अब तो मैं मर ही गया हूँ विपत्ति हो गया हूँ और खोटी तकदीर वाला हो गया हूँ इस तरह से वह शोक से ग्रस्त हो गया था और माथे के बालों को खोलकर प्रलाप कर रहा था उसको मूर्छा हो गई थी और उसकी हृदय गति लुप्त हो गई थी वह फिर निपासन से नीचे गिर पड़ा था फिर विशुक्र विशंग और कुटिल कमों ने उस संसद में भाग्य के कुटिलाओं को कहते हुए भंडासुर को आश्वासन दिया था विशुक्र ने कहा हे hey, स्वामिन अब सामान्य मानव के ही समान शोक के वश में क्यूँ प्राप्त हो गए है महान संग्राम में मरे हुए पुत्रों की और क्या बात कर रहे हैं वीरों का तो यह युद्ध करते हुए मर जाना धार्मिक मार्ग ही है और यह निरंतर होने वाला है जो युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह तो उनकी मृत्यु शोक करने के योग्य नहीं हुआ करती है प्रत्युत पूजित ही हुआ करती है केवल यही बात शल्य के समान मन को पीड़ा दे रही है की स्त्री ने आकर युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं का हनन किया है उस दैत्य के द्वारा ऐसा कहने पर भंड ने पुत्रों के शोक का त्याग कर दिया था और फिर भंड ने प्रचंड काल अग्नि के सामने क्रोध किया था उसने यमराज के तुल्य अपने खडक को मयान से निकाला था जो बड़ा ही उग्र था उसने अपने नेत्रों को फैलाया था और वह तेज से ज्वलित हो गया था युद्ध में बंधुओं के सहित इसी समय में इस खड़ग ऐसी उस दुष्टा के खंड खंड करके युद्ध में श्रम को प्राप्त करूँगा इस तरह से रोष से उसका वर्ण स्खलित हो गया था और वह सर्प के ही तुल्य निश्वास ले रहा था वह एक मत पुरुष के ही समान अपने खडक को हिलाता हुआ वहां से चल दिया था सभी सम्भ्रात दानवों ने उसको रोक दिया था और अत्यधिक क्रोध से जलते हुए उन्होंने ललिता के प्रति वचन कहने का आरंभ कर दिया था हे स्वामीन उसके लिए आपको ऐसा संभ्रव नहीं करना चाहिए हम लोग अपने बलों से समन्वित होकर रण करने का उत्साह करते हैं आपकी सामान्य भी आज्ञा पाकर हम लोग संपूर्ण भुवन का मर्दन करने में हट से समर्थ हैं। उस मुगत भामिनी की तो बात ही क्या है अर्थात वह बिचारी नारी हमारे सामने बहुत ही तुच्छ है क्या हम सात सागरों का चूस डाले अथवा समस्त पर्वतो को खोद कर कर देवे और इन तीनों भुवनों को उठा अधर देवे त्पर्य यह है कि हम असंभव कार्यो को भी आपके आदेश से कर सकने की शक्ति रखते हैं। हम समस्त सुरों को छेद डालेंगे और उनके आलियों को तोड़ फोड़ डालेंगे हम दिख को पीस डालेंगे हे महामते आप हमको अपनी आज्ञा भर दे दीजिए इस महान अहंकार से युक्त वचन को सुनकर लाल नेत्रों वाला भंड क्रुत होकर बोला था हे विशुक्र माया से अपने वशर्म को छिपा कर, आप वहां जाकर कटक में शत्रुओं के जय के विघ्न वाले महामंत्र को करो उसके इस वचन को श्रवण करके शुक्र रोष से भर गया था और माया से अपने शरीर को छिपाकर ललिता की सेना में गया था जब प्रमाण करने को वह उद्यत हुआ था तो सूर्य अस्त हो गया था पर्यस्त किरणों के समुदाय से दिशाएं सब पारस वर्ण की हो गयी थी अनुराग वाली संध्या गमन करते हुए भानुमाली पीछे ही चली गयी मानो पाताल की कुंज में वह सूर्य के साथ रमण करने को उत्सुक हो गई थी चरमाव्धि के पे के ही समान तारे शोभित हो रहे थे बड़े वेग से प्रयाण करने वाले सूर्य के देह के संग से ही वे कंठ समुथित हुए थे इसके अनंतर काजल के तुल्य एकदम काला बड़ा भारी अंधकार प्राप्त हो गया था की दुर्धि से मानो स्वर्ण के साथ करने को ही वह उद्युत हो गया था घूड़ शार्वर से समृद्ध वह दैत्य माया के रथ पर सवार हुआ था और उसने अपना शरीर अदृश्य कर लिया था फिर वह ललिता की सेना में प्राप्त हुआ था वहाँ जाकर उस दुष्ट बुद्धि वाले ने अग्नि का मंडल देखा था जो जलती हुई ज्वालाओं वाला था और योजन के विस्तार से समन्वित था उसके सब और भ्रमण करते हुए उसने शाल को अवकाश न पाया था फिर दक्षिण में द्वार पर पहुँच क्षण भर उसने उद्धव ने सोचा था वहाँ पर सावधान महान बली हाथों में हथियार लिए हुए यानों पर समारूढ़ और सन्नद्ध वर्मों वाले जो द्वार देश पर स्थित थे देखे थे सर्वदा द्वार की रक्षा के लिए दंडनाथा के द्वारा निर्दिष्ट विंशति अक्षोहीणी सेना से संयुक्त स्तंभिनी प्रमुख शक्तियाँ थी उनको देख वह विस्मय से समाविष्ट हो गया था और उस समय में उसने विचार बहुत देर तक किया था शाल के बाहर स्थित होकर उसने यंत्र को फैलाया था उसने आठ देवताओं से युक्त यंत्र को लिखा था दो कोश की चौड़ाई में और उतने ही विस्तार में एक शिला पर जो महान था उस उत्तम यंत्र को लिखा था वह यंत्र आठ दिशाओं में आठ शूल संघार अक्षर मौली से ही लिखा गया था उन आठ देवताओं के नाम है अलसा कृपणा दीना नितन्द्रा प्रमीलिका कलीवा निरंकारा ये आठ देवता कहे गए हैं इन देवताओं के अष्टक को शूलाष्ट पुट के ऊपर नियोजित कर लिखा गया मंत्र था उसको उस मायावी ने भली भांति मंत्रित किया था यंत्र की पूजा करके छागल आदि की बलि दी थी उस असुर ने समर में चारी कटक में उसका क्षेप किया था उस प्रकार के बाहर के भाग में रहने वाले उस दुष्ट ने प्रक्षिप्त किया था और उल्लंघन कर कटक के मध्य के रण में गिरा था उस यंत्र के विकार से कटक में स्थित शक्तियां शस्त्रों को छोड़कर दीन मानसो वाली हो गई थी उनको ऐसा सन्यास हो गया था कि उनके मनो में ये भाव उत्पन्न हो गए थे कि इन असुरों के मारने से क्या कार्य होगा ये शस्त्र अस्त्रों का क्रम भी व्यर्थ है जय की सिद्धि से भी क्या फल है युद्ध में प्राणियों की हिंसा से पाप होगा यह देवों के लिए क्या है इससे हमारा भी क्या होगा कल कल करना व्यर्थ है और युद्ध के कर्म से क्या फल होगा कौन तो महारागी स्वामिनी है और यह दंड नायिका क्या है वह मंत्रिणी श्यामा क्या है और हमारा उनका कैसा भृत्य होना है यहाँ पर हमने सबने जो भृत्य भूता है एक वनीता को स्वामिनी बना रखा है इससे क्या परम मोक्ष होगा दूसरों के मर्मों के भेदन करने वाले आयुधों की क्या आवश्यकता है यह युद्ध जो देश और शस्त्रों की क्षति करने वाला है अब शांत हो जाना चाहिए और युद्ध में मरण होने वाला है तो हमारा जीवन भी वृथा ही है युद्ध में तो मौत ही होगी वहाँ पर प्रमा ही क्या है इस उत्साह से कोई भी फल नहीं है अतः निद्रा ही सुख देने वाली है आलस्य के तुल्य चित्त को विश्रांति देने वाला अन्य कोई भी नहीं है हमको ऐसी जानकर वह रागी क्या करेगी उसको रागी बना देना भी तो हम ही सबने कल्पित किया है इस रीति से हमारे द्वारा जब वह उपेक्षित होगी तो वह भी नष्ट बल वाली ही हो जाएगी जन नष्ट बल वाली रागी होगी तो फिर वह हमको क्या शिक्षा देगी इसी प्रकार से उन शक्तियों ने रणारम्भ को त्याग दिया था और सब हथियार छोड़ दिए थे वे निद्रा से घुर्णित होती हुई द्वार पर ही रह गई थी सर्वत्र कार्यों में मंदता आ गई और मदालस्य छा गया था वह महान शक्तियों का कटक उस समय में शिथिल हो गया था यह महायंत्र जय विघ्न था जिसको उस दानव ने किया था कटक का प्रमंथन करने की इच्छा वाला वह उसके प्रभाव से निर्विध्य हो गया था उस समय में फिर नगर ऐसी निकल कर, फिर तीस अक्षोहीणी सेना ऐसी से युद्ध होकर विशुक्र दैत्य शत्रुओं के कटक में आ गया था फिर रण के निशाणों के शब्द सुने गए थे तो भी वे शक्तियां कटक में उद्योग ही नहीं हो गई थी उस समय में विघ्न यंत्र से समुत्पन्न विकारों से महानुभाव होने के कारण से मंत्रिणी और दंड नाथा अस्पृष्ट थी और उनको बड़ी चिंता प्राप्त हो गई थी अहो बड़े खेत का विषय है और महान कष्ट तथा भय आ पड़ा है अथवा यह किसका विकार है जिसके प्रभाव से समस्त सैनिक उद्योगहीन हो गए हैं आयुधों का संरम्भ निरस्त कर दिया है और सब निद्रा तथा तंद्रा से विघूित हैं, न तो ये वाक्यों को मानते हैं और न महेश्वरी का ही अर्चन करते हैं ये सब शक्तियां उदासीनता कर रही हैं और निःहस्प्रह हो गई हैं। वे मंत्रिणी और दंडनाथा इस प्रकार से चिंता हो गयी थी और चक्र संपर समारूढ़ होकर उन्होंने महारागी से कहा था मंत्रिणी ने कहा हे hey देवी यह किसका विकार है कि सब शक्तियों ने उद्यम त्याग दिया है ये महारागी विश्व पालिता आपकी आज्ञा को भी वे अब नहीं सुनती हैं। वे परस्पर में सब कर्मों को छोड़कर विरक्त हो गई हैं। वे निद्रा और तंद्रा से मुकुलित हो रही हैं और दुर्वाक्यो को कहती है वे कहती है यह दंडनी और मंत्रिणी कौन और क्या है तथा यह महारागी क्या कौन है और यह युद्ध भी कैसा है ऐसा ही बहुत क्षेत्र कर रही हैं इसी बीच में महान बल वाला शत्रु आ जाता है जो उधंड भोरियों के घोषो से रोजसी का भेदन कर रहा है यहाँ पर जो भी रूप प्राप्त हुआ है यह महारागी उसको बतलाइए इतना कहकर उन दोनों ने स्वामीनी को प्रणाम किया था इसके अनंतर इस ललिता देवी ने कामेश्वर की मुख की और अपनी दृष्टि डाली थी और बहुत हंसी थी उनके अतिव रक्त रदावली थी उनके स्मित की प्रभा के पुंज वाले मुख में कुंजर की आकृति वाला कोई दिखाई दिया था जिसके कुंभ से कुंभ रहा था वह जपा पुष्प के समान पाटल्य था शेर पर बालचंद्र को धारण किए था और बीजपुर गदा इक्षुचाप शूल सुदर्शन अवज पाश उत्पल मंजरी, वर्दाकुश और रतनकुंभ इनको दश करों में उद्वहन कर रहे थे उनका पेट बड़ा था चंद्र चूड़ा में था और वे मंद्र तथा ध्वनि वाले थे। वे सिद्धि लक्ष्मी से समाश्लिष्ट थे उन्होंने आकर महेश्वरी को प्रणाम किया था देवी ने उनको आशीर्वाद दिया था वे महान गणनाथ गजानंद थे और वे जय विघ्न महायंत्र का भेदन करने के लिए वेग के साथ निकलकर चले गए थे शाल के अंदर ही भ्रम दंता बलानंद ने चुपचाप कहीं पर लगा हुआ जय विघ्न यंत्र को देखा था उस देव ने घोर निर्घातों वाले कौर दुस्सह दांतों के पातनों से एक ही क्षण में उस जय विघ्न महाशिला का चूर्ण कर दिया था उन्होंने उसमें स्थित देवताओं के साथ ही जो बड़े दुष्ट थे सबका चूरा करके उस यंत्र को दिवलोक में फेंक दिया था इसके अनंतर किल किल की ध्वनि करके सब शक्ति आलस्य रहित हो गई थी और शस्त्र हाथों में लेकर युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई थी उस दंती बदन ने जिनके कलित कंठ की ध्वनि हो रही थी एक जप यंत्र का सृजन किया था और रात्रि में विनाश कर दिया था जो बाधक था इस वृत्तांत को श्रवण करके भंड को बड़ा भारी क्षोभ हुआ था की जिसने अपने ही समान बहुत से दंत बलाननों का सृजन किया था उनके कट स्थल से मत निकल रहा था और उसकी गंध से चंचल भ्रमरों के समूह आगे मंडरा रहे थे जो गान हो रहा था उनकी कांति स्पुर के किजलक के विक्षेप कर रोचि वाले थे जो सदा ही अनेक सागरों को एक ही बार में पान करने के लिए उद्यत थे उनमें आमोद प्रमुख था और रिद्धि जिनमें मुख्य थी ऐसी शक्तियों के द्वारा सेवित थे ये छह नायक है और सात करोड़ संख्या वाले हे हेरम्भों के अधीश्वर थे इनके नाम आमोध, प्रमोद सुमुख दुर्मुख अरिग्न और विघ्न करता ये थे ये सब उन महा गणपति के युद्ध में आगे चल दिए थे उस अग्नि प्राकार के वलय से गजानन निकलकर चले थे उनके क्रोध पूर्ण हूंकार से वे परम तुम थे और ये सब दानवों के समीप में प्राप्त हो गए थे फिर इनकी बड़ी प्रचंड फूतकार थी जिसने विष्टपों को भी बहरा कर दिया था गणचक्र की सेना का समुदाय दैत्यो की सेना में कूद पड़ा था उन गणनाथ ने अपने तीक्ष्ण बाणों से दानवों को छेद दिया था। उस का महान ओझ वाले विशुक्र के साथ बड़ा भीषण युद्ध हुआ था जिसमें बहुत उद्धुत हुकार हो रही थी और धनुषों की टंकार की ध्वनि भी थी विशुक्र ने बोहे ठेढ़ी कर ली थी और उसके दात और होठ पाटल वर्ण के थे ऐसे उसने गणनाथ के साथ युद्ध किया था शस्त्रों के घटन के शब्द से और असुरों की से तथा दैत्यों की सप्तती की खुरों की क्रीड़ा से कुदालियों के कूट घोषों से दिशाएं क्षुध हो रही थी गजेंद्रों के फेतकारों से तथा भय से आक्रंदनों से घोड़ों के हिमहिनाने से और रथों के पहियों की ध्वनि से भी सब दिशाएं काटने लगी थी धनुषों की डोरी की ध्वनिया तथा चक्र की भी उस समय में हो रही थी वीरों के वचन समूहों से तथा शरों के साकारों के घोष एवं महेंद्रों के अठाश और अधिकांश में सिंहनाद भी हो रहे थे उस समय में सब दिशाओं में बड़ा क्षोभ छा गया था ऐसा वह उद्धत युद्ध हुआ था उस दुरात्मा की जो तीस अक्षोह सेना थी उसमें प्रत्येक से महारथी गणनाथों ने युद्ध किया था वे दाँतों से मर्मो का भेदन कर रहे थे और सूट से उनका वेचन कर रहे थे पुष्करा वर्तक के समान कानों के तालों से क्रोध करते हुए और पुरुष नाक के श्वासों से पताकिनी के अंदर विक्षेप डालते हुए पर्वत के वप्र के तुल्य उथलों से मर्दन करते हुए पैरों के घात से पीसते हुए तथा पीन उद्रों से हनन करते हुए शूल से विभेदन करते हुए और चक्रों के पातन से काटते हुए और महान शंखों की ध्वनि सेना को त्रास देते हुए ऐसे गणनाथ के मुख से उत्पन्न सहस्त्रों ही गज वहां पर विद्यमान थे मत से उद्धत उन गजों के समान मुख वालों ने उस सेना को संपूर्ण को धूल में मिला दिया था इसके अनंतर अपनी सेना के अग्रणी ने क्रोध में समाविष्ट होकर फिर इसने देव के गजासुर को भेजा था उस गणेश्वर ने प्रचंड सिंहनाद वाले दुष्ट सात अक्षोह हीणियों से संयुक्त गज तैत्य के साथ युद्ध किया था उस गजासुर की भुजाओं के बल को क्षीण होता हुआ देखकर और उसके बल वीरों को बड़ा हुआ देखकर वहां से विशुक्र भाग गया था मूषक के वाहन वाला वह एक ही वीरेंद्र प्रचलन करता हुआ सातों अक्षणी सेनाओं से युक्त उस गजासुर को मर्दन करने वाला हो गया था उस गजासुर के मरने पर और विशुक्र के भाग जाने पर वह महागणपति युद्ध स्थल से ललिता देवी के समीप में उपस्थित हो गए थे और दैत्यों की काल रात्रि वह रात समाप्त हो गई थी ललिता इस महा गणपति के पराक्रम से बहुत ही प्रसन्न हो गई थी परम प्रसन्न उस महारागी ने गणेश जी की अर्चना समस्त देवों से पूर्व में होकर उनको पूर्व पूज्यत्व प्रदान किया था जो अतीव उत्तम वरदान था